विनय पत्रिका बाप करत मेरी घनी घट गई लाल की लबार के सुधारिये बारक बली रावरी भलाई की भली ही रोग बस तनुक मनोरथ मलि पर अपवाद अपवास मिथ्याई साधन से साधन बिना बिगरी निधि नहीं पतित पावन हित आरत अनाथ निको निराधार को आधार दीन दई इन मेल एको भयो न जयो निराधारहीपतनियत पही स्वांगो साधु को कुचालु तेयिक पर लोक फेके मतलोक रंग रही बड़े कुम लय राम नाम को प्रताप जान के आप मोको गति दो दूसरी नी खेझ बे लायक कर तब कोट कोट कटुझे लायक तुलसी की निर्जयी हे मेरे बाबजी मैंने अपने ही हाथों अपनी करनी बहुत ही बिगाड़ डाली है आपकी भलैया लेता हूँ इस लोभी और झूठे की बात एक बार तो सुधार दीजिए क्योंकि जिस जिस के साथ आपने भलाई की उसी की बात मन बन गई दया करके आज मेरी भी बिगड़ी बना दीजिए शरीर रोगी है मन बुरी बुरी कामनाओं से मलिन हो रहा है और बाढ़ी दूसरों की निंदा करते और झूठ बोलते बोलते नष्ट हो गई है जिस तन मन वचन से साधन होते हैं वे तीनों ही साधन के योग्य नहीं रहे परंतु साधनों का यह नियम है कि बिना साधे वे सिद्ध नहीं होते इससे अब तो हे कृपा निधे आपकी एक कृपा ही ऐसी अनुष्ठि है जो मेरी बिगड़ी बात को बना देगी आपकी कृपा से ही मुझ साधनहीन का सुधार हो सकता है आप पापियों को पवित्र करने वाले दुखियों और अनाथों के हेतु निराधारों के आधार दीनों के बंधु और स्वाभाविक ही दयालु हैं किंतु मैं तो इनमें से एक भी नहीं हूँ अहंकार के मारे मैंने अपने को कभी पतित दुखी दीन अनाथ और निराधार माना ही नहीं तब फिर आप इनके नाते मुझ पर क्यों कृपा करेंगे न तो मैंने विवेक से अपने शत्रुओं अर्थात काम क्रोध लोह मोह के ही साथ युद्ध किया और न उन पर विजय ही प्राप्त की इसी से मैं दैहिक भौतिक और दैविक इन तीनों तापों से जल रहा हूं, जैसा बोया वैसा ही काट रहा हूँ इसे दोस्तों मेरा स्वांग तो सीधे साधे साधु का सा है पर पाप करने में मैं कलयुग से भी बढ़ा हुआ हूँ मेरी बुद्धि को परलोक की भगवत संबंधी बातें फीकी लगती है और वह संसार के रंग में रंगी हुई है वह केवल विषय भोगों के पाने न पाने की उलझन में फंसी रहती है हे महाराज इस बड़े भारी दुष्ट समाज के साथ आज तक जितने दिन बीते सो तो व्यर्थ चले ही गए अब किसी न किसी तरह आपके नाम का सहारा लिया है हे श्री राम जी आप भली भांति जानते हैं कि आपके नाम का कैसा प्रताप है न मालूम मुझ सरीखे कितने नाम के प्रताप से तर चुके हैं मेरे लिए तो सिवा आपके नाम के विधाता ने दूसरी गति ही नहीं रची है आपको असंतुष्ट करने के लायक मेरे करोड़ों कुकर्म हैं, किंतु संतुष्ट करने के लायक तो मेरी एक निर्लज्जता ही है मेरी निर्लज्जता पर ही प्रसन्न होकर कृपा कीजिए राम राखिए शरण राखिया सब दिन विद त्रिलोक काल न दयालु दूजो आरत प्रणत पाल को है प्रभु बिन लाले पाले तोसे आलसी अभागी नाथ अनाथ स्वामी समर्थ ऐसो हो तिहारो जैसो तैसो काल चाल हेरी होती घनी खिन खेझ रेझ हसी अनक क्यों हूँ एक बार तुलसी तुमेरो बलि कहियत किन जाहिसूल सूल निर्मूल हो ही महाराज राम रावरी सोते हे राम जी मुझे अपने ही शरण में रखिए क्योंकि मुझ शरीखों को सदा से आप ही अपनाते आए हैं यह सभी जानते हैं कि तीनों लोकों और तीनों कालों में आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है हे नाथ आर्थ शरणागतों की रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कौन है आपने ही आरसी अभागे और पापी लोगों का लालन पालन किया उन्हें पाला पोसा और प्रसन्न रखा तिस पर भी हे नाथ आप उनसे कभी उभृण नहीं हुए हे स्वामी आप तो समर्थ हैं पर मैं भला बुरा जैसा कुछ हूँ आप ही का हूँ कलिकाल की चाले देखकर मेरे हृदय में बड़ी खीन हो रही है यह शंका है कि कहीं यह दुष्ट आपके चरणों की ओर से मेरे मन को फेर न दे बलिहारी एक बार नाराजी से अथवा राजी से मुस्कुरा या अनखाकर किसी भी तरह इतना क्यों नहीं कह देते कि तुलसी तू तु मेरा है इतना कह देने मात्र से ही हे महाराज रामचंद्र जी मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ उसी क्षण मेरा सारा दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा और समस्त सुख मेरे अनुकूल हो जाएंगे राम रावरो नाम मेरो मातु पितु सुजन गुरु साहिब सखा सुद राम नाम प्रेम प्रेमपन अभिचल बिनु है सतकोट चरित अपार दि मथिलिहो काढ़ देव नाम घृतु है नाम को भरो सो बल चार्यु फल को फल सुमरिय छाण चल भलो कृतु है स्वार्थ साधक परमारथदायक नाम राम नाम सारी खोन और हेतु है तुलसी सुभाव कही ये परेगी सही, चितु को चितु है हे श्री राम जी आपका नाम ही मेरा माता पिता स्वजन संबंधी प्रेमी गुरु स्वामी मित्र और अहेतुक हितकारी है और आपके नाम से जो मेरा अनन्य प्रेम है वही मेरा अटल धन है शिवजी ने सौ करोड़ चरित्र रूपी अगाध दधि सागर को मथ कर उससे राम नाम रूपी घी निकाला है आपके नाम का बल भरोसा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों का चरम फल है कपट भाव छोड़कर इसी का स्मरण करना चाहिए यही सर्वोत्तम यज्ञ है आपका नाम सभी सांसारिक स्वार्थों का साधने वाला एवं परमार्थ मोक्ष का प्रदान करने वाला है श्री राम नाम के समान हित करने वाला और कोई भी नहीं है यह बात तुलसी ने स्वभाव से ही कही है अति सचमुच ही इस पर सही पड़ेगी जानकी रमन श्री राम का नाम चित्र का भी चित है। गीता में तो श्री भगवान ने जप यज्ञ को अपना स्वरूप ही बतलाया है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मी राम रावरो नाम साधु सुर तरु है सुमर विद पूरत काम सकल सुखित सर सिज को सरु है लाभ हो को लाभ सुख हुख पतित पावन डर हो नीचे हु को ऊचे हुख दयापनो सो घरु है वेद हो पुराण हो पुरा हो पुकारि कहो नाम प्रेम चारि फल हो को फल है ऐसे राम नाम सोन प्रीति न प्रतीति मेरे जान जान बेसोई न खरु है नाम सो नात पितुमी तहित बंधु गुरु साहिब सुधे सुशील सुधार करु है नाम सो नि को दयालु देहु दास तुलसी को बलि बड़ो बरु है हे श्री राम जी साधुओं के लिए तो आपका नाम कल्प वृक्ष है क्योंकि स्मरण करते ही वह तीनों दैहिक भौतिक और दैविक तापों को हर लेता है और सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है मनुष्य को पूर्ण काम बना देता है वह आपका नाम समस्त पुण्य रूपी कमलों का सरोवर है अर्थात राम नाम का आश्रय लेने वाले को सभी पुण्यों का फल मिल जाता है वह लाभ का भी लाभ सुख का भी सुख है और भक्तों का सर्वस्व है अर्थात उससे बढ़कर संतों का कोई लाभ सुख या धन नहीं है वह पतितों को पावन करने वाला और सबको डराने वाले यमदूत रूपी महाभय को भी भयभीत करने वाला है वह वा नीच ऊंच और राव रंग सभी के लिए सुलभ है अर्थात सभी उसका जप कर सकते हैं सभी को सुख देने वाला है और अपने निजी घर के समान आराम देने वाला है वेदों ने पुराणों ने और शिवजों ने भी पुकार पुकार कर कहा है कि राम नाम में प्रेम होना ही चारों अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष फलों का फल है ऐसे श्री राम नाम पर जिसके मन में प्रेम और विश्वास नहीं है मेरी समझ में उस मनुष्य को गधा समझना चाहिए अर्थात वह गधे के समान जीवन में मनुष्यत्व के अहंकार का भार ही ढोता है पिता माता मित्र हितू, भाई गुरु और मालिक इनमें से कोई भी श्री राम नाम के समान नहीं है वह परम सुशील सुधार कर, चंद्रमा के समान बुद्धिमान स्वामी है शरण लेते ही समस्त ताप फर लेता है और मोक्ष रूप पान कराकर तथा के लिए सुखी कर देता है हे दयालु मैं बलिया लेता हूँ इस तुलसीदास को वही महान बल दीजिए जिससे आपके नाम के साथ इस दीन का प्रेम सदा निभ जाए